दैनंदिन जीवन में योग चित्त की वृत्तियाँ शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु सुनो विकल्प अर्थात शब्द के ज्ञान से उत्पन्न उसके अनुसरण से चित्त में उत्पन्न होने वाली यह वृत्ति जिसका वस्तु से कोई संबंध नहीं है विकल्प कहलाता है विकल्प का अर्थ है कल्पना संभवतः कोई व्यक्ति यात्रा पर गया था और वहाँ से आकर हमें उसने जो कुछ देखा उसका वर्णन किया उसके शब्दों के आधार पर हमारे मन में एक कल्पना चित्र उभर आता है किंतु संभवतः बाद में जब हम उस स्थान के दृश्य का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो पाते हैं कि हमारी कल्पना चित्र और यथार्थ में कोई मेल ही नहीं है उपन्यास और कहानियाँ पढ़ने पर हमारा मन स्वाभाविक रूप से उनमें वर्णित घटनाओं और दृश्यों की कल्पना करने लगता है कुछ साहित्यकार अपनी कहानियों तथा तो उपन्यासों में दृश्यों पात्रों घटनाओं आदि का वर्णन कर इतने सजीव रूप से इतने प्रांजल रूप से करते हैं कि उन्हें पढ़ते पढ़ते हमारे मन में अत्यंत स्पष्ट कल्पना चित्र उभर आते हैं जिनका यथार्थ में कोई संबंध नहीं होता वस्तुतः उपन्यास और कहानियाँ तो स्वयं लेखक की कल्पनाएँ हैं ही होती हैं मन या मन का अवलोकन करने पर हम पाएंगे कि हमारी चित्तवृत्तियों का बहुत बड़ा भाग कल्पनाओं से ही भरा होता है बच्चे तो कल्पना में ही जीते हैं और मज़ेदार बात तो यह है कि वे कल्पना और यथार्थ में भेद नहीं कर पाते संभवतः आपने दो प्रसिद्ध बाल उपन्यासों के बारे में सुना होगा एलाइस इनलैंड एलाइस इन वार्ड तथा थ्रू द लुकिंग ग्लास। इनमें प्रति प्रत, एलिस नामक एक बालिका के कल्पना जगत का वर्णन है यह एक बिल्ली देखती है और उसका मन उस बिल्ली के साथ हो रही घटनाओं के कल्पना जगत में खो जाता है यही नहीं यह भी उस कल्पना जगत का अंग बन जाता है वह आईना देखती है उसके भीतर उसे अपने तथा बाह्य जगत का प्रतिबिंब एक नए जगत जैसा दिखता है बस उसकी कल्पना उसे आईने के अंदर पहुंचा देती है जहाँ सब कुछ उल्टा है और वह उस कल्पना जगत में खो जाती है यह तो बच्चों की और उपन्यास कहानियों की बात हुई दैनंदिन जीवन में भी हमारे साथ इस प्रकार की मानसिक क्रियाएं होती है कोई व्यक्ति कुछ कहता है और हम तत्काल यथार्थ को उपेक्षा कर एक निर्णय पर पहुँच जाते हैं जो सत्य से भिन्न होता है विकल्प और विस्मृति प्राय एक साथ उठती रहती है अभाव प्रत्यावलंब प्रत्यावलंबना वृत्ति निद्रा अभाव रूप प्रत्यय का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है ऐसी निद्रा जिसमें कोई सपनादि न हो उसे एक वृत्ति कहा गया है यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि निद्रा की वृत्तियों के अभाव की स्थिति वृत्ति निरोध की स्थिति से नितांत भिन्न है सुसुप्ति से मन की क्रियाएं चलती रहती है केवल वे चेतन मन पर उभरती नहीं है चेतन मन उन चेतन मन पर उनका अभाव रहता है गहरी निद्रा से उठने पर हम कहते हैं मैं बड़ी सुख की निद से सोया मैं कुछ भी नहीं जानता था इस कथन का अर्थ यह है कि निद्रा में सुख और अज्ञान या अभाव का अनुभव पूरे समय बना रहा था स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि निद्रा की स्मृति का बना रहना ही इस बात का प्रमाण है कि उस स्थिति में कोई न कोई वृद्धि थी आधुनिक शरीर विज्ञान भी ईईजी जी अर्थात मस्तिष्क की विद्युत तरंगों की सहायता से हमें यह बताता है कि निद्रा में भी मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की विद्युत तरंगे उठती रहती हैं जो उसके सक्रिय होने का प्रमाण है निद्रा दो प्रकार की होती है पहला स्वप्नयुक्त तो निद्रा उसे स्वप्नावस्था कहा जाता है दूसरा स्वप्न रहित निद्रा जो सुसुप्ति कहलाती है स्वप्न एक प्रकार के विकल्प ही है अंतर इतना है कि जागृतावस्था में विकल्पों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन स्वप्नावस्था में सपनों को नियंत्रित नहीं कर सकते स्व स्वप्न तो प्रशास्त्र अपने आप में एक बृहद एवं स्वतंत्र शास्त्र है जिसके विस्तार में जाना विषयांतर होगा निद्रा और चित्तवृत्ति निरोध रूप समाधि में एक महत्वपूर्ण अंतर है दोनों ही स्थितियों में हमारी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है लेकिन निद्रा निद्रावस्था में अज्ञान के बने रहने के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते निद्रा में हमें सबसे अधिक सुख भी इसलिए प्राप्त होता है कि हम अपने परमानंद स्वरूप का आस्वादन करते हैं मांडूक के उपनिषद में कहा गया है कि निद्रा में राजा और रंक गरीब और अमीर सभी को एक सा सुख मिलता है वह सुख है अद्वैत का सुख समाधि में हमारी चेतना बनी रहती है बस इन दोनों में यही अंतर है निद्रा अज्ञान है और समाधि है संज्ञान निद्रा स्वामी तुरानंद जी ने इस संज्ञान निद्रा की कोशिश की थी जब नींद आती थी तो वे सजग हो जाते थे धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई कि वे सोते ही नहीं थे योगियों का कहना है कि निद्रा और जागरण के बीच एक क्षण ऐसा होता है जब हम पूर्ण जागृत भी नहीं होते तथा तो पूर्ण सोए भी नहीं होते वहाँ वृत्तियाँ संकल्प विकल्प नहीं रहते योगियों का कहना है कि इस क्षण को लंबा करने का प्रयत्न करना चाहिए यह एक योगिक साधना है अनुभूति विषया संप्रमोष स्मृति ही अनुभूत विषय के अनुरूप आकार की वृत्ति स्मृति है अर्थात पहले जैसा अनुभव किया गया है वैसी ही वृत्ति पुनः चित्त में उठना स्मृति है पूर्व अनुभव किसी भी प्रकार का हो सकता है वह प्रमाण या विपर्य विकल्प अथवा निद्रा किसी प्रकार का हो सकता है स्मृति की भी स्मृति होती है अथवा रूप प्रवृत्ति निद्रा के रूप में स्मृति का उल्लेख करने का उद्देश्य यह बताना है कि स्मृति पांचों प्रकार की वृत्तियों को की हो सकती है असम प्रमोश का अर्थ है कि स्मृति में पूर्वानुभूत भावों का ही ग्रहण होता है अनुभूत विषयों का नहीं